ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधु संग पहला कदम है रूप ध्यान इष्ट देवता के संपूर्ण ज्योतिर्मय आनंदमय रूप का ध्यान इसके बाद है गुण ध्यान अर्थात इष्ट देवता के अनंत शुभ अनंत पवित्रता ज्ञान भक्ति प्रेम और आनंद आदि सद्गुणों का ध्यान करना तीसरा और अंतिम चरण है स्वरूप ध्यान अर्थात सर्वव्यापी चैतन्य सत्ता का ध्यान करना जिसके इष्ट देवता गुरु और साधक तीनों भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं अनंत सर्वव्यापी चैतन्य की इस पृष्ठभूमि को ध्यान के पूर्व के स्तरों पर भी भूलना नहीं चाहिए साधक को सदा यह याद रखना चाहिए कि, कि किसी मानव देव को विग्रह का रूप देना अथवा किसी मानव व्यक्तित्व की अंध उपासना करना आध्यात्मिक प्रगति में एक रूढ़ा है यह गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए हानिकारक है सच्चा गुरु एक मुक्त जीवात्मा है और वह सदा यह चाहता है कि उसके शिष्य अपने पैरों पर खड़े हों और वे भी अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति करें तथा अपने व्यक्तिगत समस्याएं स्वयं एक व्यापक दृष्टिकोण के द्वारा सुलझाएँ शिष्य का गुरु के व्यक्तित्व से चिपके रहना तथा हर कदम पर सहायता के लिए उनकी ओर देखना गुरु के लिए बोझ प्रतीत होता है यदि शिष्य उन पर निर्भर रहेगा तो गुरु जिस आध्यात्मिक शक्ति तथा स्वातंत्र्य का स्वयं आस्वादन करते हैं उसे अपने शिष्य को प्राप्त नहीं करवा सकेंगे वे अपना अंधानुकरण करने वाले अनेकानेक शिष्यों की अपेक्षा एक मुक्त जीवात्मा को अपने शिष्य के रूप में पाना अधिक पसंद करेंगे यही कारण है कि प्रबुद्ध धर्म गुरु भारत में प्रचलित अंध गुरु सेवा को प्रोत्साहित नहीं करते अधिकांश शिष्य भूल जाते हैं कि आदर्श का अनुसंधान तथा उच्च आध्यात्मिक जीवन यापन करना गुरु की व्यक्तिगत सेवाचर्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमें बाह्य गुरु की अपेक्षा अंतर्यामी गुरु पर अधिकाधिक निर्भर रहने का अभ्यास करना चाहिए भले गुरु इहलोक में हो या शरीर त्याग कर परलोक में गिराते हों हमें आध्यात्मिक चेतना के उच्चतर स्तर पर अपने मन को सदा बनाए रखने में समर्थ होना चाहिए देह त्याग को श्री कृष्ण आत्मा का एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना कहा करते थे अर्थात स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में वितरण करना चेतना के सूक्ष्मतर स्तर पर चले जाना अखंड सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन द्वारा ही हम गुरु परंपरा की लीक में पड़ने से बच सकते हैं निर्गुण निराकार के ध्यान के बाद पुनः व्यक्तित्व के स्तर पर उतरने पर हमें बाहरी रूप की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व देना चाहिए हम स्वयं को भ्रमित होने से बचाने के लिए अनंत आत्मा का ध्यान करें तथा सभी रूपों को उसमें विलीन कर दें और अभ्यास के द्वारा परमात्मा में अवस्थित हो जाएं। ऐसा करना शिष्य को ही नहीं बल्कि गुरु को भी पूर्ण शांति और स्वातंत्र प्राप्त करने में सहायक होता है सिद्ध महापुरुषों की कृपा साधु संघ से हमारे सुप्त शुभ संस्कार जागते हैं तथा बुरे संस्कार दबते हैं श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध उक्ति है साधु संत सबसे महान पावन करता है पवित्र जल इत्यादि से जीव को पवित्र होने में लंबा समय लगता है लेकिन साधु संघ तत्काल पवित्र कर देता है और ये साधु संत अपने हृदयस्थ परमात्मा के कारण तीर्थों को तीर्थ कर देते हैं न्यमयान तीर्था न देवामृक्ष मे पुत काल दर्शना देव साधव भागवत भगद्विधा भगवता तीर्थम भूता स्वयं विभो तीर्थी तीर्था स्वातस्थ्य नढ़ा मृता भागवत भागवत में कहा गया है कि वृंदावन की गोपियां पहले श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के बारे में अनभिज्ञ थी, वे उनके शारीरिक रूप से आकृष्ट होकर उनकी प्रियतम के रूप में कामना करती थी लेकिन उस दिव्य ग्वाले की संगत से उनमें महान परिवर्तन उपस्थित हुआ कामुकता त्याग कर वे श्रीकृष्ण को विशुद्ध प्रेम करने लगी और उनकी कृपा से कालांतर में उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हुआ यदि किसी सिद्ध महापुरुष का संग प्राप्त हो तो समझो कि तुम पर प्रभु की कृपा है यह कृपा किसी भी समय ले ली जा सकती है और संभवतः सदा के लिए तुम में से किसी को संभवतः दूसरा अवसर ही न मिले विवेक चूड़ामणी में कहा गया है कि मनुष्य जन्म मुख्युत्व और महापुरुष का संग अत्यंत दुर्लभ है और भगवत कृपा के बिना नहीं प्राप्त होते सिद्ध महापुरुषों का संग अमूल्य लेकिन दुष्प्राप है इन महापुरुषों के असीम प्रेम को तुम नहीं जानते हमने स्वयं श्री कृष्ण के कुछ शिष्यों को निरंतर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्र होते देखा है कैसे हमारी सहायता करें कैसे हमें सही मार्ग पर लाएं, ऐसे प्रेम का कोई प्रतिदान नहीं है यह अद्भुत है कोई भी उसका ऋण चुका नहीं सकता वह सदा अदत्य या रहता है केवल यही प्रेम है ऐसा प्रेम जिसमें सौदेबाजी नहीं है जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता जो केवल देता भर है जो लेना नहीं जानता एक दिन श्री कृष्ण ने एक धनी व्यक्ति को नरेंद्र अर्थात विवेकानंद की सहायता करने के लिए कहा क्योंकि वे बड़ी कठिनाई में थे तथा उनके परिवार को खाने को कुछ नहीं था इस पर नरेंद्र असंतुष्ट हुए और उन्होंने अपने गुरु से कहा मेरी व्यक्तिगत बातों के बारे में आप दूसरों से क्यों बात करते हैं श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया बेटा क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे लिए मैं घर घर भिक्चा मांग सकता हूँ यही है सच्चा प्रेम और इसे हमने हमारे साधन काल में स्वयं श्री रामकृष्ण के सभी शिष्यों में देखा है धन्य है ऐसा प्रेम इस प्रेम में तथा प्रेम कहलाने वाले सांसारिक संबंधों में जो वस्तुता किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ ही है के बीच महान अंतर है सच्चा प्रेम बिल्कुल भिन्न वस्तु है सिद्ध महापुरुषों के संपर्क में आए बिना इसे तुम कभी नहीं समझ सकते परमात्मा सभी के अंतर्यामी आत्मा है लेकिन हमें इसकी सबोध अनुभूति होनी चाहिए तथा उनके सीधे संपर्क में आना चाहिए तब उनकी शक्ति हमारे माध्यम से काम करती है सिद्ध पुरुषों में यही होता है वे दूसरों पर महान प्रभाव का विस्तार कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकते श्री रामकृष्ण ने जब नरेंद्र को स्पर्श किया तो युवक नरेंद्र को तत्काल अतन्द्रिय अनुभूति हुई बाद में नरेंद्र ने भी स्वामी विवेकानंद के रूप में दूसरों में ऐसे रूपांतरण किए जब उन्होंने मद्रास के एक युवा गणित प्राचार्य कीड़ी को स्पर्श किया तो वह तत्काल परिवर्तित हो गया उसके नास्तिक विचार विलुप्त हो गए और वह स्वामी जी तथा वेदांत का पक्का अनुयायी बन गया ये संत पावर हाउस से संयुक्त जीवन बिजली के तार की तरह है वे परमात्मा सदा परमात्मा के साथ सचेतन संपर्क में रहते हैं उनका दृष्टि व्यक्तित्व सदा परमात्मा के साथ संयुक्त रहता है बिजली के तार जिसमें बिजली संचरित हो रही है को छूने से हमें जोरदार झटका लगता है इन पवित्र आत्माओं को स्पर्श करने पर हम उनमें सदा विद्यमान परमात्मा को स्पर्श करते हैं ईसा मसीह के इस कथन का यही अर्थ है और जो मुझे देखता है वह उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है अनंत परमात्मा ने अपने अभिव्यक्ति के लिए संतों के देह मन को मानो एक नहर बनाया है जो व्यक्ति किसी संत के संपर्क में आकर उनसे प्रापणी प्राप्त करता है ग्रहण करता है वह परमात्मा के संपर्क में भी आता है लेकिन ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति में ग्रहण करने की उस संपर्क का अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए अन्यथा जैसा श्री रामकृष्ण कहा करते थे सन्यासी का कमंडल अर्थात बड़े कद्दू से बनाया गया जलपात्र उसके साथ तीर्थों को जाता है लेकिन अपनी कड़वाहट नहीं त्यागता संतों के निकट जाते समय उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए सही मनोभाव होना चाहिए परमात्मा हमें साधुसंग प्रदान कर सकते हैं लेकिन यदि हमारा मन ग्रहण करने के लिए उत्सुक न हो तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा संतों की संगत का उपयोग करना तुम्हें सीखना चाहिए ऐसे संपर्क से लाभ उठाना आना चाहिए संतों में पूर्ण विश्वास स्थापित करके अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखने पर वे तुम्हारे लिए जो उचित होगा करेंगे वे तुम्हें सही मार्ग में से ले जाएंगे लेकिन इसके लिए तुम्हारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए तुम्हें संकालू नहीं होना चाहिए